जयराम बाटी, छब्बीस 1911. उन्नीस रामेश्वर दर्शन के पश्चात कुछ दिन कलकत्ते ठहरकर सप्ताह भर पहले जयराम बाटी पहुंची थीं. मां के पुराने घर के बरामदे में शाम के समय बातचीत हो रही थी मां किसी भक्त के बारे में पूछ रही थी उसने क्या कहा था मैं उसके प्राण तुम्हारे लिए तीन चार महीने से व्याकुल थे मां यह क्या साधु को सब माया काटनी होगी सोने की बेड़ी भी तो बेड़ी है और लोहे की बेड़ी भी बेड़ी साधु को माया में नहीं फंसना चाहिए केवल कहना मां का स्नेह मां का स्नेह मां का प्यार नहीं पाया यह सब क्या है लड़कों का सब समय साथ में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता मनुष्य की आकृति है तो भगवान तो बाद की बात है मुझे परिवार की बहु बेटियों को लेकर रहना होता है आशु भी चंदन घिसने आदि के बहाने बार बार ऊपर आना जाना करता था मैंने उसे डांट दिया मैं जो वेदांतवादी साधु हैं वे क्या सब निर्वाण प्राप्त करेंगे मां अवश्य माया को काट लेने से निर्वाण होगा भगवान के साथ वे लोग एक रूप हो जाएंगे वासना के कारण ही शरीर है थोड़ी सी वासना नहीं रहने से शरीर रहता नहीं एकदम वासना शून्य होने से तो सब खत्म कोई लड़का आया खाया पिया चला गया उस पर माया कैसी हाजरा ने ठाकुर से कहा था आप नरेन नरेन कहकर इतनी चिंता क्यों करते हैं वे लोग तो मजे से खाते पीते और रहते हैं आप भगवान के चिंतन में मन लगाएं। आपको यह माया क्यों ठाकुर ने उसके कहने पर सारी माया काटकर भगवान में मन लगा दिया उनकी दाढ़ी के बाल सिर के बाल कदम फूल की कील के जैसे ऐसे दिखाकर खड़े हो गए एक बार सोचकर तो देखो वे कैसे व्यक्ति थे एक बार जब वे शौच के लिए गए थे तो रामलाल उन्हें शौच नहीं करा सका शौच कराता भी किसको उनका सारा शरीर जड़वत लकड़ी जैसा कड़ा हो गया था तब रामलाल कहने लगा जैसे थे वैसे हो जाओ जैसे थे वैसे हो जाओ इस प्रकार कहते रहने पर तब कहीं उनका मन शरीर पर उतरा कृपावश हो वे मन को उतार कर रखते थे योगीन अर्थात योगानंद ने जब शरीर त्यागा तो उसने निर्वाण की आकांक्षा की गिरिश बाबू ने कहा देख योगेन निर्वाण मत चाहना मत चाहना ठाकुर को इस विराट रूप में मत सोच कि ठाकुर विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हैं सूर्य चंद्र उनके नेत्र हैं बल्कि ठाकुर जैसे थे वैसे ही उनका चिंतन करते हुए उनके पास चला जा चाहे देवता कहो या जो कहो सब आकर पृथ्वी में जन्म लेते हैं सूक्ष्म देह में तो खाना पीना बातचीत आदि कुछ होती नहीं इसीलिए वहां अधिक दिन नहीं रह पाते हैं मैं यदि खाना पीना वार्तालाप आदि न हो तो वे क्या लेकर समय बिताते हैं मां वे जो जहां पर हैं काठ के पुतले की भांति युग युगांतर से वहीं हैं, जैसा रामेश्वर में मैंने देखा था राजाओं की पत्थरों की मूर्तियां पोशाक पहनी हुई रखी हैं भगवान को जब आवश्यकता होती है तब वहां से ले आते हैं बहुत से देवलोग हैं तो जन सत्यलोक ध्रुवलोक आदि ठाकुर कहते थे कि वे स्वामी जी अर्थात विवेकानंद को सप्त ऋषियों में से लाए थे उनकी बातें वेद वाक्य जो हैं असत्य नहीं हो सकती मैं तब क्या हम लोगों को भी काठ माटी के पुतलों जैसा होकर रहना होगा नहीं तुम लोग उनकी सेवा करोगे दो प्रकार के लोग हैं एक तो वे जो यहां की भांति भगवान की सेवा को लेकर हैं और दूसरे वे जो पुतले के समान युग युगांतर से ध्यान में मग्न हैं मैं मां ठाकुर कहते थे जो ईश्वर कोटि जीव है वह निर्वाण के बाद भी लौट आता है पर दूसरे नहीं लौट पाते इसका क्या अर्थ है मां जो ईश्वर कोटी है वह निर्वाण के बाद भी मन को बटोर कर ला सकता है मैं जो मन लीन हो चुका है वह फिर किस प्रकार लौट आता है तालाब में एक घड़ा पानी डालने के पश्चात उसी पानी को अलग करके कैसे लाया जा सकता है मां सब नहीं कर सकते जो परम हंस है वे ही कर पाते हैं हंस को यदि पानी और दूध मिलाकर दो तो वह दूध को अलग करके पी लेगा मैं क्या सभी वासना रहित हो सकते हैं मां यदि ऐसा होता तब तो सृष्टि ही खत्म हो जाती ऐसा संभव नहीं है इसीलिए यह सृष्टि चल रही है लोग बार बार जन्म लेते हैं मैं यदि गंगा में देह त्याग हो तो मां वासना समाप्त होने से ही काम बनता है अन्यथा किसी प्रकार कुछ नहीं होता यदि वासना समाप्त न हो तो यह अंतिम जन्म होने से भी क्या होगा मैं मां इस अनंत सृष्टि में कहां क्या हो रहा है यह कौन जाने इन असंख्य ग्रह नक्षत्रों में किसी जीव का निवास है या नहीं यह कौन बता सकता है मां माया के राज्य में सर्वज्ञ होना एकमात्र ईश्वर के लिए ही संभव है उन सब ग्रह नक्षत्रों में किसी जीव का निवास नहीं है इसी वर्ष वर्षा काल में एक दिन पूज्य शरत महाराज योगीन मां तथा कुछ भक्त जयराम वाटी से कामार पुकुर गए थे वहां गिर पड़ने से योगीन मां के शरीर के कई भागों से रक्त निकलने लगा मैंने पहले लौटकर कर मां को योगीन मां की घटना सुनाई सुनकर वे दुखित हो कहने लगी गोलाप ने कहा था योगेन जा तो रही है देखें कितना गिर पड़कर आती है उसकी इसी बात को रखने के लिए योगेन गिरकर आई साधु की वाणी है तो वह जप तप करती है इसके लिए उसके कहे कथन का फल हुए बिना नहीं रहता इसीलिए साधुओं को कुछ कहना नहीं चाहिए बोधन मां का कमरा सोलह एक उन्नीस प्रातः काल मैंने कहा मां चैतन्य देव ने नारायणी को आशीर्वाद दिया था नारायणी तुम्हारी कृष्ण के प्रति भक्ति हो तीन चार साल की लड़की तुरंत हे कृष्ण कहकर धूल में लोटपोट करने लगी एक कहानी है कि सिद्धि लाभ के पश्चात नारद को एक चींटी देखकर अचानक दया हो आई वे सोचने लगे देखो तो मुझे कितने जन्मों की तपस्या के पश्चात सिद्धि लाभ हुआ है और इस चींटी को तो मनुष्य बनने में ही बहुत देर है दया के वशीभूत हो उन्होंने चींटी को आशीर्वाद दिया जा मुक्त हो जा मुक्त हो जा शीघ्र ही वह चींटी पशु पक्षी आदि विभिन्न प्राणियों की देह धारण करके अंत में मनुष्य हुई अनेक जन्मों तक मनुष्य देह में भोग करने के पश्चात क्रमशः उसकी तपस्या में गति हुई और वह भगवान की आराधना करके मुक्त हो गई इन सब असंख्य जन्मों का खेल नारद की आंखों के सामने एक मुहूर्त में हो गया अतः महापुरुष की कृपा होने से तो मुक्ति जब कभी भी हो सकती है मां वैसा होता है मैं पर मैंने सुना है कि दूसरे के पाप का बोझ लेने पर शरीर टिकता नहीं जिस शरीर से बहुतों का उद्धार होता वह एक के उद्धार में ही समाप्त हो जाता है मां हां उनकी शक्ति भी कम हो जाती है जिस साधन तपस्या द्वारा बहुतों का उद्धार होता वह एक व्यक्ति में ही खत्म हो जाता है ठाकुर कहते थे गिरीश के पाप को ग्रहण करने के कारण ही शरीर में रोग हुआ है अब गिरीश भी भुगत रहा है मैं मां मैंने एक दिन स्वप्न देखा कि एक व्यक्ति जिसके सिर पर घुंघराले बाल हैं आकर तुमसे बहुत जिद कर रहा है कि तुम तुरंत ही उसका कुछ कर दो उसने तुमसे मंत्र लिया है पर स्वयं होकर कुछ भी साधन भजन नहीं करता तुम कहने लगी यदि मैं इसका कुछ कर दूं तो फिर मैं बचूंगी नहीं मेरा शरीर नहीं रहेगा मैं दोनों हाथों से तुम्हें मना करने लगा और कहने लगा उसके लिए क्यों करना वह साधन करे तो स्वयं ही अपनी मुक्ति कर पाएगा उसके बार बार इस प्रकार कहने पर तुम मानो तंग आकर उसकी छाती तथा गर्दन का स्पर्श कर कुछ करने लगी और यही कहते रही इसको यदि मैं अभी कुछ कर दूं तो फिर मैं बच्चों की नहीं मेरा शरीर नहीं टिकेगा इतने में स्वप्न टूट गया अच्छा शरीर धारण करने से क्या शक्ति सीमा सीमाबद्ध हो जाती है मां हां यह होता है किसी किसी व्यक्ति के परेशान करने से ऐसी तंग आ जाती हूं कि कई बार लगता है यह शरीर तो जाएगा ही तब चला जाए ना उसे अभी ही मुक्ति दे दूं मैं मां ईश्वर दर्शन का तात्पर्य ज्ञान चैतन्य की प्राप्ति है क्या और कुछ मां ज्ञान चैतन्य की प्राप्ति के अतिरिक्त और क्या और नहीं तो क्या दो सीन निकलेंगे मैं इन लोगों का अर्थात यहां के बहुत से भक्तों का भगवत दर्शन से तात्पर्य दूसरा है उन्हें आंखों से देखना उनसे बातचीत करना मां बस यही रट है पिता के दर्शन कराओ पिता के दर्शन कराओ वे अर्थात ठाकुर ऐसे किसी के पिता नहीं हैं गुरु करता और पिता इन तीन संबोधनों से मानो उनके शरीर में कांटे चुप जाते थे कितने ऋषि मुनि युग युगांतर तक तपस्या करके भी पा नहीं सके और इधर देखो तो ना साधन है ना तपस्या बस रट लगा रखी है अभी ही दर्शन करा दो मुझसे यह सब होगा नहीं उन्होंने अर्थात ठाकुर ने किसको दर्शन कराया है बोलो तो मैं अच्छा मां कोई चाहता है पर पाता नहीं और कोई नहीं चाहता है उसे वे देते हैं इसका क्या अर्थ है ईश्वर बालक स्वभाव के हैं तो कोई चाहता है उसे वे देते नहीं और कोई नहीं चाहता है उसे जोर करके देते हैं हो सकता है वह पूर्व जन्म में बहुत आगे बढ़ा रहा हो इसीलिए उसके ऊपर कृपा हो गई मैं तब तो कृपा के लिए भी सोच विचार है मां हां अवश्य है जिसके जैसे कर्म कर्म के समाप्त होने पर ही भगवान के दर्शन होते हैं वही अंतिम जन्म है मैं मां ज्ञान चैतन्य की प्राप्ति के लिए मैं साधन कर्मों का क्षय समय इन सब आवश्यकता को स्वीकार करता हूं पर यदि सचमुच ही ईश्वर नितांत अपने हुए तब क्या वे इच्छा मात्र से ही दर्शन नहीं दे सकते मां सही बात है पर जिस तरह से तुमने इस सूक्ष्म वस्तु को समझा है वैसा और किसने समझा है सब लोग कुछ करना चाहिए ऐसा सोचकर किए जाते हैं ईश्वर को भला कितने लोग चाहते हैं मैं मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि बेटे को यदि अपनी मां का स्नेह प्यार न मिले तो वह मां को भी मां कहकर नहीं जानेगा मां ठीक कहते हो देखे बिना प्रेम भला आए कहां से तुम्हारे साथ वह भेंट हुई तब तो तुमने जाना कि मैं तुम्हारी मां हूं और तुम मेरे बेटे उद्बोधन एक दो उन्नीस सौ बारह आज रात को करीब साढ़े नौ बजे मैं मां के पास पहुंचा सारे दिन गया नहीं था इसीलिए मां ने पूछा आज तुम कहां थे मैं नीचे हिसाब किताब में फंसा हुआ था मां प्रकाश वही कह रहा था जिसने त्याग किया है उसे यह सब क्या अच्छा लगता है ठाकुर की मानसिक तंखा के हिसाब में कुछ गड़बड़ी हुई थी पैसा कुछ कम दिया गया था मैंने उनसे जाकर खजांची को बताने के लिए कहा तो बोले छीछी मुझे हिसाब करना होगा ठाकुर ने मुझसे कहा था जो उनका नाम लेता है उसका कोई दुख बाकी नहीं रहता फिर तुम्हारी क्या बात यह उनके अपने मुंह की बात है त्याग ही उनका भूषण था उद्बोधन आठ दो उन्नीस सौ बारह ठाकुर घर के पास के कमरे के उत्तरी छोर में चटाई अथवा कंबल बिछा दी जाती थी मां सवेरे के समय यहां पर काफी देर तक बैठती थीं कभी कभी पूर्व की ओर मुंह करके जब करती थीं। हम लोग जब उस कमरे में मां के साथ बातचीत करते तब प्रायः वहीं बैठते थे आज भी मां उसी स्थान पर बैठी हैं मैं, मां तुम दक्षिणेश्वर में कितने दिनों तक थी मां वैसे बहुत दिनों तक थी 16 साल की उम्र में आई थी तब से लगातार रही बीच बीच में घर जाती थी रामलाल के विवाह के समय गई थी दो तीन साल के अंतर से जाती थी मैं तुम अकेली रहती थी मां कभी कभी अकेली ही रहती थी मेरी सास रहा करती थी बीच बीच में गोलाब गौरदासी, ये लोग सब आकर रहते थे इतना सातों घर था उसी में रहना पकाना खाना सभी कुछ ठाकुर का खाना बनता था उन्हें तो प्रायः ही पेट की गड़बड़ी रहती काली का प्रसाद सहन नहीं होता था फिर दूसरे सब भक्तों का खाना बनता था लाटू रामदत्त के साथ झगड़ा करके आया था ठाकुर ने कहा यह लड़का अच्छा है यह तुम्हारा आटा गूंथ देगा दिन रात रसोई बनती रहती लो अभी रामदत्त आया गाड़ी से उतरते ही कहता आज चने की दाल और रोटी खाऊंगा मैं सुनते ही रसोई चढ़ा देती तीन चार सेर आटे की रोटी बनती थी राखाल रहता था उसके लिए प्रायः खिचड़ी बनती एक दिन ठाकुर ने नरेन के लिए बढ़िया खाना बनाने के लिए कहा मैंने मूंग की दाल और रोटियां बनाई खाना होने पर ठाकुर ने नरेन से पूछा भोजन कैसा लगा नरेन बोला था तो अच्छा पर रोगी के पथ्य जैसा लगा इस पर ठाकुर मुझसे बोले तुमने इसके लिए वह क्या पकाया इसके लिए तो चने की गाढ़ी दाल और मोटी रोटियां बनाना मैंने ऐसा ही किया नरेन को बहुत अच्छा लगा सुरेन मित्र हर महीने भक्त सेवा के लिए दस रुपया देता था बूढ़ा गोपाल सामान खरीदी करता था नृत्य गीत कीर्तन भाव समाधि यह सब दिन रात चलता ही रहता सामने बांस की चटाई का पर्दा लगाया हुआ था उसी में छेद करके मैं खड़ी खड़ी देखा करती थी इसी से पैरों को वात रोग हो गया यदु की मां नाम की एक नौकरानी कुछ दिनों तक थी पहले उसका चाल-चलन ठीक नहीं था अब बूढ़ी हो गई थी सो भगवान का नाम लेती मैं अकेली थी जब भी वह आती मैं उसके साथ बातचीत करती एक दिन ठाकुर ने देखकर कहा वह यहां क्यों मैंने कहा वह तो अब अच्छी बात ही करती है हरी चर्चा करती है दोष क्या है मनुष्य के मन में सब समय तो पहले के भाव नहीं रहते वे बोले छीछी हजार हो पर है वह वैश्या उसके साथ क्या बातचीत राम राम बाद में कहीं कोई दुर्बुद्धि ना दे, दे इसी डर से वे ऐसे लोगों से बातचीत करने से मना करते थे मेरी रक्षा के प्रति वे इतने सजग थे कामार पुकुर में एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया था आदमी अच्छा नहीं था उसके चले जाने के बाद ठाकुर ने कहा अरे फेंक दे फेंक दे यहां से एक टोकरी मिट्टी निकालकर फेंक दे किसी के ना फेंकने पर उन्होंने स्वयं कुदाल ले तेजी से वहां पर कुछ मिट्टी खोदी और फेंककर तब छोड़ा और कहा ऐसे लोग जहां बैठते हैं वहां की मिट्टी तक अशुद्ध हो जाती है पूर्व बंग का दुर्गाचरण अर्थात नाग महाशय आता था उसकी कैसी अपूर्व गुरु भक्ति थी ठाकुर की अस्वस्थता के समय वह तीन दिनों तक आंवला खोजता रहा और लेकर ही आया ये तीन दिन ना उसे भूख का होश ना नींद का एक बार मैंने उसे शाल के पत्ते में प्रसाद दिया बाग बाजार में गंगा के किनारे के गोदाम वाले घर में वह प्रसाद के साथ पत्ते को भी खा गया उसका चेहरा काला तथा सूखा हुआ था केवल दोनों आंखें बड़ी तथा उज्ज्वल थी प्रेम की आंखें थी सब समय प्रेमाशुओं से फी रह रहती तब सब कैसे भक्त थे अब जो आ रहे हैं उनकी तो बस यही रट है ठाकुर को दिखा दो साधन नहीं भजन नहीं जब तब कुछ नहीं जन्म जन्मांतरों में जाने क्या क्या किया है कितनी गोहत्याएं, ब्रह्महत्याएं, भ्रूणहत्याएं की हैं वह सब क्रमशः कटेगा तभी तो होगा आकाश में चांद को मेघ ने ढक रखा है जब धीरे धीरे हवा से बादल छट जाएंगे तभी ना चांद को देख पाओगे मेघ एकदम से ही क्या दूर हो जाते हैं यहां भी वही बात है धीरे धीरे कर्मों का क्षय होता है भगवान लाभ होने से वे भीतर ही भीतर ज्ञान चैतन्य देते हैं यह वह स्वयं जान पाता है